रेडियो मधुबन आया के आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन का गुलशनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन मुस्कुराते रहो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ बी के मुस्कान जी उपस्थित हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं मुस्कान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप धन्यवाद बहुत अच्छे हैं हैं बाबा की याद से। जी जी, जी. आ, क्या करते हैं वैसे मुस्कान आप? टीचिंग प्री -प्रामरी. प्री -प्रामरी टीचिंग प्री प्री प्राइमरी प्राइमरी स्कूल में कराते हैं जी. अच्छा अच्छा प्राइवेट स्कूल है या सरकारी है प्राइवेट कि, कितना समय हो गया आपको Four, अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा. तो आगे क्या करना है परमात्मा के ज्ञान में सर्व करना है जी जी जी। तो आप परमात्मा का ज्ञान आपको कैसे मिला इसके बारे में में सा अनुभव अपना साझा कीजिए। जब हम क्लास में थे, तो हमारी लौकिक माया को परिचय तो था उनके बचपन से तो लेकिन हम इस चीज को जानते नहीं थे जी जी जी हम परमात्मा शिव और शिव अलग है शिव और शंकर तो उसका डिफरेंस नहीं पता था जी, जी जी और तो एक दिन जब हम सेवेंथ में थे हमारी अलौकिक माँ हमको लेकर गई सेंटर हमको बताया गया कि वहाँ पे सेंटर है जी जी तो जी। परमात्मा क्या है ये तो नहीं जानते थे लेकिन हाँ भगवान की तरफ हमारा बचपन से झुकाव रहा बहुत जुड़े रहे उनके हनुमान जी की पूजा करते थे तो जब हम पहली बार सेंटर गए तो वहाँ शिव बाबा का फोटो लगा था जी तो जब हम बैठे तो हमें पता नहीं था कौन किया है बस बाबा की फोटो सामने रखी थी और उससे किरणें आने लगी बहुत तेज हमको खिंचाव होने लगा और हमारे आंसू आने लगा लगा कि मतलब जानते हैं और आज आए हैं तो वो अपनी तरफ खींच रहे हैं जी, जैसे जी, जी। बैठे हुए इंतजार में कि अब कब आएगा मेरा बच्चा तो हम बहुत कन्फ्यूज हो गए मेरे मन में ये आया नहीं बाबा की फोटो देकर कोई बाबा हैं क्या है हम सोच रहे थे कि इनको भगवान की फोटो कहाँ से मिल गई तो उसके बाद हम क्लास में ही कोर्स किया और कोर्स में उसी छोटी सी एज में हमने सारा बाहर का खाना पीना छोड़ दिया था क्या बात है प्याज लहसुन एक्चुअली नॉन वेज वगैरह था हुँ, हुँ, तो सब छोड़ दिया तो हमारी लौकिक माँ थोड़ा सा परेशान हो गई लेकिन मुझे एकदम से बहुत प्यार हो गया की परमात्मा का मुझसे प्यार है और मैं गई तो वो मुझे खींच रहे थे तो मैं, मैंने उसी एच में सब कुछ छोड़ दिया बाहर का खाना पीना और टीवी देखना भी छोड़ दिया था अरे वाह मुझे कार्टून वगैरह देखना बहुत पसंद था लेकिन <laughs> <laughs> मैंने बहुत कोशिश की कि क्योंकि मेरा उस वक्त बाबा से प्यार बहुत बढ़ गया था जी जी, जी। तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया फिर मेडिटेशन का जब मैंने वो सुना प्रयोग वगैरह क तो मैंने थोड़े दिन अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद जैसा लगा कि परमात्मा से बात होने लगी फिर जैसे हम अब आ, या, अब हम नाइन्थ क्लास में थे तो तब तक मेरा बाबा से योग इतना अच्छा था कि बाबा की टचिंग होती थी कैच करते थे तो मेरी आदत वो पड़ गई थी कि अब बाबा से किरणें लेकर पूरे विश्व को देना है क्योंकि जो हम देंगे दैट विल कम टू अस तो बिल्कुल। एक बार की बात है हमारी फ्रेंड क्लास में बैठी थी शायद में तो बगल में बैठी थी वो कह रही थी पैर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मेरी हाबे थी कि मुझे परमात्मा से वाइब्रेशन लेकर देना ही है तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा मैंने परमात्मा से वाइब्रेशन ले कर बाबा से उसको तुरंत देने लगे और ऐसा करंट के रूप में दे रहे थे hmm. और दो या दो या तीन मिनट की बात कि उसने कहा ठीक हो गया hmm. Hmm. मैंने कुछ नहीं बोला hmm. तो इसी प्रकार से परमात्मा का साथ रहा उसके बाद नाइन्थ क्लास में hmm. एक ट्रेजिडी समझ लीजिए कोई कर्म भोग आ गया हो hmm. Hmm. तो हमारा नाइन्थ के बाद टेंस में तो टेंथ में हमारा सर दर्द शुरू हो गया था अच्छा ऐसा सीवियर था कि मतलब कोई डॉक्टर नहीं ब, ब, बता पा रहा था कि सर दर्द का क्या रीज़न है नहीं, नहीं। वो मेडिसिन देते थे कि आप मेडिसिन खा लो जब तेज़ दर्द हो नहीं, नहीं। तो एक्चुअली ये जो सर दर्द शुरू हुआ था तो इसका जो शुरू हुआ उसके बाद कभी बंद नहीं हुआ ऐसा सर दर्द जी, जी जी तो डॉक्टर कहते थे कि जब तेज हो तो मैं जब शुरू हो दर्द जब हो हमने कहा डॉक्टर कि मेरे दर्द होता रहता है ऐसा कोई समय नहीं जब ये शुरू हो ये हर समय होता है तो वो समझ नहीं पाते कोई डॉक्टर बस दवा दे देते दे थे, थे। नहीं, तो नहीं, उस समय तक मैं परमात्मा की शक्ति से जैसे दवा कोई असर नहीं कर रही थी ना ही कम करती थी ख़त्म करने की तो बात ही अलग है तो परमात्मा से किरने ले लेकर मैंने देखा मैं अपने सर दर्द को खुद से दूर कर रहे हैं और फिर वो उस उतने समय मेरा सर में दर्द कम हो जाता था नहीं, नहीं। जैसे कोई बहुत भारी करम भोग था लेकिन वो कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पा रहे तो हम खुद परमात्मा से किरने लेते और उसको ठीक करते करते आज ये है कि बहुत ही कम मतलब ना के बराबर है लेकिन वो किसी डॉक्टर की दवा से नहीं है और एज अ टीचर मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ और टेंथ मेरा एक क्लास मिस हो गया था सिर्फ इस दर्द की वजह से हुँ, हुँ, लेकिन परमात्मा को जैसे भक्ति में होता है ना कि भक्ति में ज्ञान पूजा पाठ पंडिताइन वो सब अलग है जैसे ब्रह्मा कुमारी जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो ऐज अ कम्पेनियन एज अ फ्रेंड एज अ भाई ऐसे जुड़ते हैं तो परमात्मा से बातें करना जैसे हैबिचुअल था जी। तो नाइन्थ में तो मेरा टेंथ तो छूट ही गया था उसके लिए हम इतना परेशान थे सर पे कपड़ा बांध के पट्टी बांध के कि मेरा ना छूटे लास्ट तक पढ़ाई किया तो बाबा ने सपने में दिखाया कि हमारी आश्रम की बहन आई वो हमसे सपने में कह रही थी मुस्कान आप एग्जाम नहीं दे पाओगे और हम नहीं दे पाए फिर बाबा ने एक झलक दिखाई कि जैसे हम क्योंकि शुरू से हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो बाबा ने दिखाया एक पुराना कोई स्कूल था हिंदी मीडियम जैसे पुराने होते हैं बस ऐसा थोड़ा सा देखा कुछ समय बाद छूट उसके बाद पापा ने एक स्कूल ढूंढा हिंदी मीडियम जिसमें मेरा टेंथ में एडमिशन ले लिया क्योंकि ऑब्वियसली टेंथ में कोई नहीं लेता नहीं। वो वही स्कूल था जो बाबा ने दिखाया था तो उसी में मेरा टेंथ में एडमिशन हो गया और फिर मतलब बाबा टचिंग हर चीज में देते थे कि ऐसे करो ऐसे करो जैसे खाना बनाते थे तो मेरा मेरा मन होता था कि पहले बाबा को खिलाए फिर नमक चेक करें और फिर पीछे से ये लगता था कि परमात्मा को खिलाया नमक कम पड़ा तो तो मैं बाबा से ही पूछ लेते थे नमक कम है कि ज़्यादा है <laughs> मुझे टचिंग आती थी कम है तो वे उसको सही करते थे और वो सही एकदम नॉर्मल फिर जब खा के देखते कि एकदम परफेक्ट है तो इतना कनेक्शन परमात्मा से हो गया मतलब इतना सिर्फ सात दिन के कोर्स और प्रॉपर जो परमात्मा कहते हैं ना कि श्रीमत जी। अगर परमात्मा की कदर करनी है तो श्रीमत् पर करो श्रीमत क्या है ज्ञान ज्ञान किसका सार है गीता का और गीता को समझना है तो ज्ञान को समझना है उसके लिए परमात्मा को और उससे पहले स्वयं को समझना है तो इसी तरह जब ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़े तो मैं परमात्मा से कनेक्शन में आई तो मुझे बाबा का साथ मिलना बहुत अच्छा लगा और अभी तक बाबा साथ हैं जब पहली बार मधुबन आए थे तो हर समय लग रहा था जैसे बाबा दिखा रहे हैं मधुबन में बाबा ने ये किया ऐसे कर ऐसे बनवाया है हुँ, हुँ, हुँ। तो हर जगह उनका साथ अभी भी अनुभव होता है मुस्कान जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ये अच्छा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस था जहां पर आपकी अपनी पढ़ाई का जो ट्रेजडी हुआ नाइन्थ के बाद टेंथ में जाने के लिए भी कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था लेकिन आपको परमात्मा ने जो साक्षात्कार कराया था उसके आधार पर आप उसी स्कूल में आपको टेंथ का भी एडमिशन हो गया आपका जो कि इम्पॉजिबल चीज़ें थी पॉसिबल हो गई और उसके बाद फिर आपने ये कहा कि जैसे जैसे हम लोग ज्ञान का मंथन करते हुए श्रीमत अर्थार्थ भगवान के डायरेक्शन पे उनके राय पे चलते हैं उनके बताए हुए संयम और नियम को फॉलो करते हैं तो जीवन में हमारी शोभा बढ़ती है अर्थार्थ प्योरिटी बढ़ जाती है और हमारा जो है भगवान के साथ क्लियर कम्युनिकेशन हो जाता है बहुत तो ही अच्छा लगा हमें तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में आप रेडियो के माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं उन सभी को क्या संबोधन देना चाहेंगे यही कि आपको लगता है कि भक्ति में जाना बैठना ये सब फालतू की चीज़ें हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करें और देखें कि परमात्मा से जुड़ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बहुत वो ओल्ड फैशन समझते हों या समझते हो इट इज़ टाइम टेकिंग इट इज़ नॉट टाइम टेकिंग एक बार आप परमात्मा से जुड़ जाते हो तो वो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं और आपको टचिंग देते हैं हर चीज़ की बट उसके लिए आपको उनको समझना है तो ऐसा नहीं आपको सिर्फ समय देना है अपने आप को एक सेकेंड अगर आप बैठे हैं तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए हु यू आर एंड उसके बाद आप एक्सप्लोर कर पाएंगे परमात्मा को जी मुकस मुस्कान जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बड़ा ही सुंदर संदेश आपने दिया कि पहले खुद को आप समझें और जब आप खुद को समझेंगे तो परमात्मा को आप समझ पाएंगे उनको बता पाएंगे उनको समझ पाएंगे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और एक बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है तो हमारे साथ इस रेडियो प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही मुस्कान जी के अनुभव से अगर आपने कुछ सीखा हो तो जरूर अपने लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करें इन शुभ के साथ सलाम नमस्ते खमागणी सा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कते रहो खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत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 होता यहाँ सबका स्वागत नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया ओ यहाँ के जन्नत का कर लो नजारा यहाँ के जन्नत का कर लो नजारा दुनिया फरिश्तों की दुनिया यहूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया ये जीवन हो दुनिया पढ़ोम शांति कहा शांति बढ़ोम शांति शांति यह मंत्र ऐसा के जपने से जिसके यह मंत्र ऐसा के जपने से जिसके सदा दूर कष्टों की दुनिया सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया खुले मन से होता यहाँ सबका स्वाद शिव की ये संसार शिव का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 हाँ सबका स्वागत नहीं है रिकाई यह अपनों की होता यहां सब का स्वागत नहीं